आरियान प्रथम प्रकाश दशवां मंत्र मूल प्रार्थना ओम प्राथना ओ तमीशान जगतस्तस्थुषस्पतिय जिन्वेहूमे वयम पूम सद्वे रक्षितायुरद स्वस्त ऋग्वेद एक छे पंद्रह पांच व्याख्यान हे सर्वाधि स्वामीन आप ही चर और अचर जगत के ईशान अर्थात रचने वाले हो धीम जिन्व सर्व विद्या में विज्ञान स्वरूप बुद्धि को प्रकाशित करने वाले प्रीणनीय स्वरूप पूषा सबके पोषक हो उन आपका हम नह अवसे अपनी रक्षा के लिए हूं महे आह्वान करते हैं यथा जिस प्रकार से आप हमारे विद्यादि धनों की वृद्धि व रक्षा के लिए अदब्ध रक्षिता निरालस रक्षा करने में तत्पर हो वैसे ही कृपा करके आप स्वस्थ ये हमारी स्वस्थता के लिए पायु निरंतर रक्षक विनाश निवारक हो आपसे पालित हम लोग सदैव उत्तम कामों में उन्नति और आनंद को प्राप्त हो पदार्थ तम उन आपका ईशानम रचन करने वाले का जगत चर जगत के तस्थुष अचर जगत के पतिम सर्वाधि स्वामी का दियम सर्व विद्यामय विज्ञान स्वरूप बुद्धि को प्रकाशित करने वाले को जिनवम प्रीणनीय स्वरूप का अवसे अपनी रक्षा के लिए हु महे आह्वान करते हैं व्यम हम पूा सबके पोषक न हमारे यथा जिस प्रकार से वेदसाम विद्यादिधनों की असब हो वृदे वृद्धि व रक्षा के लिए रक्षिता रक्षा करने में तत्पर पायु निरंतर रक्षक पाप निवारक अदब्ध निरालस स्वस्थ हमारी स्वस्थता के लिए अन्वय हे विद्वन् यथा पूषा नोस्वाकम वेदसाम सां यो रक्षिता स्वस्तये दब्धः पूषा पायुरस तथा यथा यहायसे तम जगतस्तस्थुषस्पतिय जिन्वीशनम पनम् हूमहे तथत